बहनों और भाइयों जीवन के सत्य पर विचार करने से ऐसा स्पष्ट होता है कि जो वास्तविक जीवन है उसमें अभाव नहीं है नीरसता नहीं है दुख नहीं है हमारी जो अपनी दशा है वह इसके व्य है अपने में नीरसता भी अभी हम पाते हैं दुखी भी होते हैं अभाव भी सताता है जीवन की वैज्ञानिकता दार्शनिकता और आर्थिकता तीनों ही दृष्टिकोणों से विचार करने से यह स्पष्ट होता है कि जो दिव्य चिन्हय जीवन है आनंद स्वरूप और रथ स्वरूप वह अभी इसी वर्तमान क्षण में हमारे भीतर बाहर सब प्रकार से भरपूर है और हमारा साथ उसने कभी छोड़ा नहीं ऐसा किस आधार पर हम मानते हैं ऐसा इस आधार पर मानते हैं कि कि जब हम लोग इसी वर्तमान क्षण में अपनी सत्ता को अनुभव करते हैं जैसे जैसे आप दरवाजा खटखटाइए और मैं भीतर से पूछूं कौन है तो आप कहेंगे मैं हूँ मैं हूँ इस बात की पक्की जानकारी अपने लोगों को रहती है कि नहीं रहती है मैं बनका जिसको खात हो रहा है अर्थात जो अपने अस्तित्व को अपने द्वारा अनुभव कर रहा है वही व्यक्ति उस सत्ता को कैसे इनकार करेगा जिसमें से यह मैंपन बना हुआ है? इनकार नहीं कर सकते तो मेरी सत्ता अगर है मैं अपने अस्तित्व को अनुभव करती हूँ तो उस परम सत्ता को भी स्वीकार करना ही पड़ेगा जिसमें से इस मई की रचना हुई है इस तरह से उस परम सत्ता को विचारकों ने भी माना और विश्वासियों ने भी माना और दोनों ही दृष्टियों से मई निवेदन कर रही हूँ कि वह परम सत्ता वह मौलिक अस्तित्व वह स्वयं प्रकाश ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप सब समय सब जगह पर समान रूप से विद्यमान है तो हम सभी भाई बहनों को उसकी उसकी विद्यमानता का पता चलना चाहिए कि नहीं चाहिए चाहिए, लेकिन अपनी दशा क्या है केवल ईश्वर विश्वास की दृष्टि से थोड़ी देर के लिए विचार करिए तो हम लोग ऐसा कहते हैं कि अंतरयामी और घटघट बासी ऐसा कहते हैं तो जो भटघटवासी है जो यंत्री है जो सब समय उपस्थित है तो उसकी उपस्थिति का अगर अपने को आधार होता तो हम किसी भी परिस्थिति में भयभीत अथवा चिंतित नहीं होते यदि पठित तो पावन करमात्मा की विद्यमानता को हम सब लोग मानते तो अपने भीतर अपराधी भाव से पीड़ित नहीं होते अगर अगर दिन बंधु दुखों के नाश करने वाले दुख हरी हरी की उपस्थिति को हम लोग मानते तो किसी भी दुख की घड़ी में अठीर नहीं होते तो पहली बात तो हम लोग ये कहें कि ईश्वर को मानने वाले हम हैं कि नहीं है बोलिए तो ईश्वर को मानते हैं उनको सर्व समर्थ मानते हैं कि नहीं मानते हैं फिर भी अपनी असमर्थता काल में घबराते क्यों हैं है सामर्थ्यवान अपना बनाने वाला वो मेरा निर्माता भी है जन्मदाता जीवन दाता भी है उसको हम अपना रक्षक भी मानते हैं उसको अपना प्रेमी और हितकारी भी मानते हैं और उसकी उपस्थिति भी सब समय सभी जगह रूप ऐसी है तो इतना मानने का फल अपने लोगों को होना चाहिए था जी होना चाहिए था क्या होना चाहिए था कि भाई किसी काल में हम भयभीत नहीं होते किसी काल में हम चिंतित नहीं होते किसी काल में अपने को उनसे पिछुड़ा हुआ अनुभव नहीं करते ठीक है ना? कहीं ना कहीं कुछ तो गलती है कि हरी हरी भी मौजूद हैं और हम उनको मानने वाले भी मौजूद हैं और फिर भी दुख का भार अपने सिर पर ढो रहे हैं कुछ तो गलती होगी कही अतित तो पावन अधम उदाहरण ऐसे प्रभु भी हैं उनको हम लोग भक्त दत्थल कहते हैं शरणागत दत्थल कहते हैं निर्बलों का बल कहते हैं मीरा जी ने अपने पदों में गा करके सुनाया हम लोगो को सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम तो निर्बल के बल हैं वो के उद्धार करने वाले हैं पतितों को पवित्र करने वाले हैं भक्तों को आनंद देने वाले हैं ज्ञानियों से ज्ञान स्वरूप होकर मिलते हैं योगियों से परम तत्व होकर मिलते हैं प्रेमियों से परम प्रेमास्त होकर मिलते हैं इन बातों को हम लोगों ने सुन भी रखा है और मानते भी है तो मानने का फल ये होना चाहिए था कि हमारे भीतर से भय और चिंता निकल जाती अब अपना अपना जीवन वर्तमान क्षण अपने दिल को चटोल करके देखो कि हम सब ईश्वर के मानने वाले और चिंता से मुक्त तो हो गए कि अभी भी भयभीत तो और चिंतित है अगर है तो इसका अर्थ यह है कि हम ईश्वरवादी नहीं हैं। तो ऐसा कहना भी अपने को अच्छा नहीं लगेगा कि हम ईश्वरवादी नहीं हैं, क्योंकि हम सब लोग किसी न किसी रूप में उनका नाम लेते ही रहते हैं। तो यह एक, एक, एक अपने जीवन की दुविधा मनुष्य के जीवन का यह एक एक द्वंद है एक दुविधा है इसको सामने रखकर मैं सत्संग प्रेमी भाई बहनों की सेवा में क्या निवेदन करना चाहती हूँ तो यह निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारा आपका आज का परम पुरुषार्थ यह है कि यह दुविधा मिट जाए इसको मिटाने के लिए हम क्या क्या करें तो स्वामी जी नारायण की सलाह माने उन्होंने अपनी दुविधा मिटा लिया था आ, बड़ी असमर्थता की घड़ी में ईश्वर की शरणागति को स्वीकार किया था छोटी उम्र थी 10-11 वर्ष की और दोनों आखे चली गयी वो पढ़ना लिखना नहीं हो सकता था धन उपार्जन नहीं हो सकता था सुख पूर्वक दुनिया में रहना नहीं हो सकता था ऐसी तो दुख की घड़ी में किसी संत ने उनको सलाह दी कि कोई चिंता की बात नहीं है आखिर चली गई तो क्या हुआ तुम सर्व समर्थ प्रभु की शरणागति स्वीकार करो और उन्होंने स्वीकार कर ली और प्रभु की शरणागति स्वीकार करने के बाद कभी भी उनको किसी प्रकार से असमर्थता दुख और चिंता और भय का भार सहन करना नहीं पड़ा तो इसी आधार पर मैं ईश्वर विश्वास के पंक्तियों को उनके वचन सुना रही हूँ हमारे से गलती क्या हुई हमारे से गलती ये हुई कि मैंने ईश्वर की सत्ता को तो माना और उनको अपने जीवन का आधार बनाना भी पसंद किया लेकिन उसके साथ एक गलती मुझसे हो गई। और वो क्या हो गई कि जहाँ जहाँ मुझे जरूरत पड़े वहाँ वहाँ तो मैं ईश्वर को अपने जीवन का आधार मानूं और जहाँ जहाँ उन्हीं का दिया हुआ दल मेरे पास काम आवे तो वहाँ वहाँ मैं अपने अहम का पोषण करती रहू हो गयी दुनिया में काम करने चले अगर बुद्धि काम कर गई तो मेरी बुद्धि बहुत अच्छी है देखो मैंने कैसे ये काम निकाल लिया और शरीर का बल काम आ गया तो देह का अभिमान थोड़ा पुष्ट हो गया बलवान है शरीर मेरा देखो ऐसा काम मैंने कर लिया तो बुद्धि काम आ गई तो मेरी बल काम आ गया तो मेरा चालाकी चतुराई काम आ गई तो मेरी नाते रिश्ते कुटुम्बी काम आ गए तो ये सब मेरा ये बड़ी भारी भूल अपने से होती है कि जहाँ हम असमर्थता अनुभव करते हैं तो करते हैं कि मेरे नाथ धन्य शरण ठीक हूँ मैं सब तरह से तुम्हारी शरण में हूँ और जब वह काम अपना निकल गया तो भीतर ऐसी ऐसी प्रतिक्रिया होती है मैंने देखा है अच्छी तरह से अनुभव करके देखा है अपने संबंध में तो पक्की जानकारी है मुझे और आप सभी भाई बहन चाहे तो अपनी जानकारी का लाभ ले सकते हैं मैं दुनियावी काम की बात नहीं कर रही हूँ कि धन घटा था और धन की चिंता थी और मिल गई कि संतान के न होने का दुख था और संतान मिल गई कि कोई नाम में बाधा पड़ रही थी बड़ा मान बढ़ाई प्रशंसा सम्मान घट रहा था और ईश्वर को पुकारा तो, तो इज्जत रह गई सम्मान की रक्षा हो गयी ये मैं नहीं कहती हूँ ये तो बहुत छोटी बात है मैं साधन संबंधी बात करती हूँ कि जहाँ जहाँ पर मन और चित्त की विकृति से मैं स्वयं बहुत दुखी हुई साधन के लिए बहुत दुख की बात है तो मन की विकृति और चित्त की विकृति से मैं बहुत दुखी होती और स्वामी जी महाराज की सलाह लेती कि क्या करूं? तो महाराज कहते कि देखो देवकी जी गाय का एक नया बच्चा जो पैदा होता है तुमने देखा होगा महाराज मैंने देखा है बचपन तो में घर में गाय रहती थी देखा है मैंने तो कहा कि गाय का बच्चा जो पैदा होता है वो तो कितना असमर्थ और कितना गंदा होता है गंदे धातुओं से लिपटा होता है लेकिन वो कपड़ा मई गऊ माता जी से चाट चाट करके उसे साफ़ कर देती है देखा है तुमने आसामी जी महाराज मैंने देखा है तो लाली गाय के तुरंत के जन्मे हुए बच्चे की तरह है। कितनी भी असमर्थ और बंदी संदी क्यों न हो तुम अपनी सारी गंदगी सहित उस जगत जननी उस जगत पिता की शरण में अपने को छोड़ दो तुम छोड़ दो अपने को तुम चित्त की विकृतियों से संघर्ष मत करो तुम मन की विकृतियों से अशुद्धियों से संघर्ष मत करो तुमको तो प्रभु की शरण में अपने को डाल करके छोड़ दो वे तो वे करुणा सागर वो गलत जर्ण जननी करुणा मई माँ तुम्हें अपनी कृपा से, अपनी अहेतुकी कृपा से साफ सुथरी बना देंगी अपनी भक्ति के लायक बना देंगी अपने प्रेम का पात्र बनानेगी तुम चिंता मत करो सलाह मिल गई। तो भाई एक कहावत ऐसे कहते न कि मरता क्या न करता तो ऐसी दशा होती कि अपने भीतर की परेशानियों से परेशान क्रोध नहीं मिट रहा है लोभ नहीं मिट रहा है सुख की दातता जीवन में से नहीं निकलती है कुटुम्बियों तो हाँ का चिंतन जीवन में से नहीं निकलता है तो साधक के लिए तो ये महा रोग है ये सब निकले नहीं तो आगे बढ़े कैसे आदमी तो ऐसे रोग से पीड़ित होकर भगवत भक्त संत की सलाह लेकर जब थोड़ी थोड़ी देर के लिए मैं उन महा की शरण में उन परमा सागर की शरण में अपने को डाल देती और अपनी हार स्वीकार करके डाल देती बहुत ईमानदारी से अपनी ईमानदारी के भी गीत गाऊ मैं आपके सामने ईमानदारी किस बात में कि मैं उनसे पढ़ती कि मैं क्या बताऊ आपने बहुत साफ सुथरा बढ़िया बढ़िया सामान मुझको दिया था इस दुनिया में आकर के सुख के लालच में पढ़ करके सुख भोग की तृष्णाओं से प्रेरित हो कर के मन को को चित सब को मैंने गंदा कर लिया अब हे कृपालु हे करु मैं मैं बहुत ही सच्चाई के साथ कोशिश करके हार गई हूँ अब मेरे द्वारा इस जीवन की अशुद्धि का नाश नहीं हो रहा है आपके परम मित्र मेरे सदगुरु ने मुझको सलाह दी है कि मैं आपसे प्रार्थना करूं, अपने को छोड़ दूं, अब कृपा लू आप अपनी कृपा से संभाले तो बड़े विश्वास के साथ में एक्सपेरिमेंट करते हुए मैं आई थी नश्व विद्यालय के प्रयोगशाला से निकल करके आई थी एक प्रयोग का ही दृष्टिकोण रहता था तो बड़े विश्वास के साथ और बड़ी श्रद्धा के साथ नहीं एक हारा हुआ व्यक्ति जिसका अपने कोई बश नहीं चलता है तो करेगा क्या तो झट मार के जैसे सोच के कि भाई अपने से कोई काम बना ही नहीं तो संत जैसा करते है वैसा करके देखो क्या होता है ये विश्वास नहीं कि ऐसा करने से कृपालु कर ही देंगे तो विश्वास के साथ नहीं की तरह ऐसा अच्छा ऐसा करके देखो क्या होता है तो जो होना था सो हुआ और जब जब मेरे दिल का भार उतर जाता जब जब वर्तमान क्षण की अशुद्धियों के हट जाने से बड़ा आराम मिलता भीतर से तो मैं अपनी नादानी क्या बताऊं आपको चित्त की शांति मन की शांति भार का हल्का कम और शुद्धि का आराम जब मुझे मिलने तक जाता तो मैं उस कृपाणु को भूल जाती और ये बात मेरे सामने आ जाती कि मैं बहुत बढ़िया साधक हूँ अब मुझको शांति मिल गई, ये हो जाता एक बार नहीं अनेक बार ऐसा हुआ और बिल्कुल सही सही चित्त आपके सामने रख कर यह सत्य निवेदन कर रही हूँ मैं कि जब जब साधक के भीतर अपनी साधना के फल का आभा आ जाता है तो वह सत्य से दूर हो जाता है समझ आया ये ये, ये आभास आ गया कि मैं बहुत बढ़िया साधक हूँ स्वामी जी महाराज ने जो कहा था तो मैंने किया बलराम की दुआई कहा गई ये दल का अभिमान आ गया ये अपने अच्छे पन का एक आभा आ गया तो ज्ञान पंथ की साधना की दृष्टि से और प्रेम पंथ की साधना की दृष्टि से ये बिल्कुल सच्ची बात है कि इस लिमिटेड पर्सनालिटी, इस सीमित अहम भाव का पोषण ही तो मुझको उस सत्य से विचलित करके रखता है तो कबीर अपनी ज्ञान की मस्ती में करते हैं पानी बिटमी नती हाँसी घर सुनी सुनी आवये हंसी संतकबीर को हंसी आती है किस बात के लिए कि आनंद स्वरूप में रहने वाला मनुष्य आनंद स्वरूप की धातु से बचा गया मनुष्य और रोनी रोनी सूरत बना के रंबी चेहरा लेके दुनिया में घूमता है मैं बड़ा दुखी हूँ मैं बड़ा दुखी हूँ अरे आनंद स्वरूप में तुम बात करते हो आनंद स्वरूप तुम्हारे भीतर बाहर भरपूर है आनंद स्वरूप की धातु ऐसी बनाए गए हो कहते मैं हुए तो ऐसा उन लोगो को क्यों लगता है ऐसा इसलिए लगता है कि इस सीमित व्यक्तित्व के अहम को हम मिटने नहीं देना चाहते पहले पहले हीरा मोती से श्रृंगार करते थे अब शांति से श्रृंगार करने लग गए पहले पहले अच्छे अच्छे कपड़े गहने पहन करके दूसरों की अपेक्षा अपने को कुछ विशेष समझते थे अब, अब साधने के फल का हो गया। हम हम बड़े बड़े अच्छे हैं, हम शांत रहते हैं, हमारा चित्त बड़ा शुद्ध हो गया हमारा मन बड़ा शांत हो गया तो फिर हम और हमारा पैदा हो गया तो हम सत्य के निकट पंक्ति भी दूर हो गए दूर हो गए तो तो अनुभवी संत की बाणी में मैंने क्या सुना अनुभवी संत की वाणी में मैंने ये सुना कि अपनी दुर्बलताओं से व्यथित सर्व समर्थ की महिमा का आधार लेने वाला दुर्बल से दुर्बल प्रतिक से प्रतिक साधक आगे निकल जाता है और गुरु का अभिमान रखने वाला बड़ा से बड़ा पंडित पीछे रह जाता है जो मैंने सुना है तो हम ईश्वर विश्वासियों को और ज्ञान पंथी साधकों को इस बात का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए कि मुझमें ही विद्यमान वह अनंत जीवन अनंत आनंद का सागर लहरा रहा है अनंत प्रेम का रस लहरा रहा है यही उसका स्वरूप है उसकी विद्यमानता का अपने को पता क्यों नहीं चलता तो एक एक छोटी छोटी गलतियों का विवेचन मैं कहाँ तक करूँगी एक एक गलती एक एक भूल एक एक दोष का लिस्ट बनाने लग जाएं हम लोग तो उसका कहीं अंत नहीं मिलेगा लेकिन मूल भूल क्या है तो मूल भूल के रूप में यह अहम का अभिमान है ये मैं हूँ ये मेरी बुद्धि ये मेरा बल, ये मेरा जप ये मेरा तक तो इसके अभिमान से हम उस सत्य से दूर हो जाते हैं इस सीमित अभिमान का घेरा हम लोगों को उस सत्य से बिछुड़ा करके ऐसा तो उसी के कारण से ऐसे बिछड़े हुए अनुभव करते हैं तो इसको मिटाना है ये सीमित अहम भाव न रहे ये गल जाए तो हमारे और उसके बीच में कोई अंतर ही नहीं है इस दृष्टि से ईश्वर विश्वासी साधको के लिए स्वामी जी महाराज ने दो चार सलाह दिए उसको अगर आप ईश्वर विश्वास की साधना को पसंद करें तो अपने लिए ग्रहण करने की चेष्टा करें तो वो पहली बात क्या कहते हैं भाई अगर ईश्वर विश्वास का सहारा लेकर तुम जीवन को पूर्ण बनाना पसंद करते हो तो पहली बात स्वीकार करो परमात्मा है इसमें कोई असमर्थता है परमात्मा है और उसी से केवल उसी से मेरा द्वितीय संबंध है और सब कुछ उसका है देखिए कितना रहस्य है इसमें केवल उसी से मेरा संबंध है तो बाकी सबका संबंध उस संबंध में लय हो गया और सब कुछ परमात्मा का है तो जो सब कुछ परमात्मा का मान लेगा वो अपने पर अथवा अपने पास जो शरीर है उस पर अथवा अपने पास जो मकान है उस पर अपना अधिकार मानेगा ये नहीं मानेगा तो हम जगतपति अपने को कहते हैं कि परमात्मा को कहते हैं जी परमात्मा को कहते हैं ना सच्ची तो बात तो है जगत जगतपति परमात्मा हो गया तो इस जोड़ करके एक मकान बनाया उसके पति आप कैसे हो गए कितनी सच्ची बात है सोचो इसीलिए घंटों घंटों पर किया हुआ जप, इसीलिए बड़े बड़े अभ्यास से किया हुआ ध्यान सफल नहीं होता है बनता है और बिगड़ता है लगता है और टूटता है महाराज जी ने क्या कहा कि चित्त जब तक लगे और हटे ऐसी दशा दिखाई दे तो समझो कि भगवान में लगाई नहीं क्यों क्योंकि वह तो इतना मधुर आकर्षण वाला है परमात्मा इतना जबरदस्त आकर्षण है उसमें की जिन्होंने उस आकर्षण को अनुभव किया है वे कहते हैं कि इतना जबरदस्त आकर्षण है कि एक बार आपने स्वयं अपने द्वारा उससे जुट जाने का संकल्प किया नहीं कि वो इतनी जबरदस्ती जोर शोर ऐसी पकड़ लेता है की मनचित बुद्धि इंद्रियां जाएंगी कहा कृष्ण प्रेम की पगी हुई गोपिया संध्याकाल में गोधुली के समय सब घर बार का काम छोड़ छोड़ करके दरवाजे दरवाजे लग करके खड़ी हो जाती इसलिए कि गौ चरा कर दम लौट रहे होंगे तो धूल धूल बदन होगा मुख पर पड़े होंगे, और और बजाते हुए, अपनी चटकीली मटकीली चाल से चलते हुए हम लोगों की ओर प्रेम भरी दृष्टि से प्रेम बरताते हुए इस रास्ते से निकलेंगे तो हम उनका दर्शन करेंगे तो आकृति तो आएगी बाहर और प्रेम के कारण से एकता हो गयी भीतर तो शैम सुंदर आए भी बंशी बजाते हुए निकल भी गए और सखिया पूछ रही हैं कि अरे अभी तक आए नहीं कितनी देर हो गई क्या हो गया रात हो गई तो दूसरी कहती है कि कैसी बात करती हो तुम तो टकटकी लगा के देख रही थी अभी तो इधर से निकले हैं क्या सोच रही हो तो कहती है कि अरे हम तो देख ही नहीं सके तो देखेंगी कैसे देखे हुए का भाग कैसे होगा जब आप दृष्टा बनते हैं, बाहर दृश्य होता है तो आपने और उसमें जब तक भेद होता है तब तक दिखाई देता है तब तक पता चलता है कि मैंने देखा और दृष्टि तो कहती है सखी लाचार होके कि हे सखी क्या बताएं, जब ऐसी इन आँखों ने उस घोन मोहन रूप को देखा मुझको छोड़ कर चली गई। तो इंद्रिय तो सदा के लिए छोड़ करके उस मधुर आकर्षण में लीन हो तो अपने पास आए तो कुछ दिखाई दे तो तो तो उनका मूल आधार है वह तो उनके समस्त आकर्षण का स्रोत है उसमें जा करके के मनचित बुद्धि इंद्रियां जब लट जाती हैं तो लौट के आती नहीं है इसलिए महाराज जी ने क्या कहा महाराज जी ने कहा कि भैया जब तक तुमको तो ऐसा लगता है कि आज सवेरे तुम्हारा तो अच्छा ध्यान लगाता अब क्या हो गया तो अब तो ध्यान दूसरी तरफ चला गया <क्रिक्ष्ण> तो जब तक ऐसा लगता है तब तक सोचना चाहिए की परमात्मा में लगा ही नहीं था वो तो तुम्हारी किसी क्रियाकलाप का फल होगा कि तुमको मालूम हुआ कि लग गया था लगा नहीं था लग जाता एक बार उसमें जाकर जुट जाता वहाँ से हटने का कोई प्रश्न ही नहीं था तो हम लोगो को अब क्या करना चाहिए आज की अपनी दशा कैसी है तो आज की दशा ऐसी है कि हम चाहते हैं कि ईश और विश्वास मेरे जीवन में सजीव हो जाए तो यह बड़ा ही शुभ संकल्प है और इस शुभ संकल्प की पूर्ति में सभी भगवत भक्तों की सद्भावना हम लोगों के साथ काम करती रहती है स्वामी तो जी महाराज ने मुझे बताया कि देखो मीरा जी शरीर प्रेम के धातु में परिवर्तित होकर परमात्मा में मिल गयी चैतन्य महाप्रभु प्रेम के अवतार परमात्मा स्वरूप हो गए संत ईसा प्रेम के स्वरूप अपने खुदा बाप से अभिन्न हो गए तो इन भक्तों के शरीरों को हम लोग अभी नहीं देखते है लेकिन उनकी जो भक्ति भावना थी वो अभी भी वायुमंडल में व्याप्त है और आज भी और आगे भी कोई भी साधक भगवत भक्त होकर उनके प्रेम स्वरूप से अभिन्न होना पसंद करेगा तो उसको संत ईसा की भक्तमती मीरा जी की भक्त प्रहलाद जी की सबकी सद्भावनाएँ चैतन्य महाप्रभु की सबकी सद्भावनाए सब अपने को मिलती रहेगी एक बार उस संकल्प की पूर्ति के लिए संकल्प शब्द नहीं कहना चाहिए उस मांग की पूर्ति के लिए अपने को तैयार तो करो तो जैसे जैसे तुम्हारे भीतर यह लालसा जगती रहेगी कि कितना अच्छा होता कि हमारे जीवन में प्रभु विश्वास प्रभु संबंध सजीव हो जाता कितना अच्छा होता कि यह तुच्छ जीवन प्रेम के धातु में परिवर्तित होकर उस परम को आनंद देने के लायक हो जाता यह लालसा तुम्हारे भीतर धीरे धीरे करके बढ़ती रहेगी तो इसमें बड़ा कल है मैंने ऐसा सुना है कि भूले भटके भी कोई मनुष्य किसी क्षण में इस मांग को अनुभव करता है तो तो उसकी ओर से थोड़ी सी चेष्टा होती है तो उस परम की ओर से बहुत सामर्थ्य उसको मिलती है बीती है हम सब लोगों में अभाव की पीड़ा से मुक्त हो जाएं जन्म मरण के बंधन से छूट जाएं और अपने क्रोध से दूसरों को जलाए नहीं अपने पाप से वातावरण की शांति को गर्म न करें, अपनी तृष्णा से अब जगह वायुमंडल को दूषित न करें, ऐसी जरूरत केवल मुझे ही है। मैंने अपने द्वारा अपने जीवन में दोनों ही चित्र देखे हैं, मैंने अनुभव किया है कि आदमी जब अभाव से पीड़ित होकर सुख भोग की बासना से प्रेरित होकर संसार की ओर देखता है वस्तु व्यक्तियों की ओर देखता है तो उसकी सुख भोग की बासना से हवा हवाबंदी होती है धरती जैसे कि नीचे धस जाती हो और जब वही मनुष्य शक्ति की जिज्ञासा से जागृत होकर प्रभु प्रेम की लालसा से अविनशित होकर धरती पर खड़ा होता है तो सिद्ध नहीं बना है अभी अभी उसके भीतर केवल जिज्ञासा जगी है अभी उसके भीतर केवल प्रेम स्वरूप स्वरूप प्रेमासम के साथ प्रेम के आदान प्रदान की अभिलाषा जगी है तो ऐसा जो साधक धरती पर खड़ा होता है तो धरती माता ऊंची हो जाती है हवा बहुत ही उन्मुक्त होकर चलने लगती है एक मनुष्य यदि भीतर ऐसी निष्काम हो जाता है कि मैंने देख लिया संसार का खट्टा मीठा स्वाद सब मुझको मालूम हो गया अब हे प्रभु अब तो आपके प्रेम रस की प्यास है इसलिए मुझे अब इस संसार से कुछ नहीं चाहिए तो जहाँ उसके भीतर प्रेम रस की प्यास लगी और जहाँ उसने संसार की कामनाओं का त्याग किया तो उस निष्काम चित्त वाले पुरुष से उस निष्काम जीवन के वाले भक्त की उपस्थिति से हवा बिल्कुल फ्री होकर रहने लगती है हल्की हल्की लगने लगती है सरस सरस लगने लगती है प्रेम स्वरूप परमात्मा है और भक्त जो है वो प्रेम स्वरूप होना चाहता है तो उधर रत का सागर कहला रहा है इधर रस की प्वास है तो आएगा भरने के लिए तो वो उम्र का रहता है उम्र का रहता है वह तक तो ऐसा अदृश्य है और ऐसा अलौकिक है की इन आँखों से आप उसको देख तो नहीं पाएंगे लेकिन चूँके आपका अस्तित्व भी अलौकिक है ठीक है ना अस्तित्व भी अलौकिक है तो वो आप ही जात का है इसलिए दोनों का मेल जब हो जाता है तो प्रगट हो जाता है पता चल जाता है तो मुझे अपनी पुरानी बात याद करके बड़ी लज्जा लग लगती थी बड़ा छोटा लगता था भीतर भीतर मैंने कहा हे भगवान अगर मैंने जल्दी से जल्दी प्रेम और भक्ति का पंथ स्वीकार कर लिया होता अगर मैंने जल्दी से जल्दी सुख भोग की बात नाओ को छोड़ के अपने को साधक स्वीकार कर लिया होता तो आनंद के आदान प्रदान का कितना मौका मिलता हाई अब क्या करूं? अब तो जिंदगी का बहुत बड़ा भाग निकल गया किसमें निकल गया किसमें निकल गया तो सुख और सम्मान और सुविधा के लिए लड़ने झगड़ने में और ठीक पान में निकल गया ऐसी सुविधा तुमको है हम तो क्यूँ नहीं है तुमने उनके साथ ऐसे किया मेरे क्यों नहीं किया तुमने उसको इतना आराम दिया मुझको क्यों नहीं दिया हाय रे हृदय तुच्छता ये दिल में क्यों नहीं आता कि जो आराम मुझे नहीं मिला था वो उसको मिल रहा है तो बड़े आनंद की बात है देना, ये दिल में नहीं आया जो सुविधा उसको मिल गई है मुझे नहीं मिली थी उसको मिल गई है तो बड़ा अच्छा है उसको मिले वो सुख में रहे आनंद में रहे ये नहीं आता तो बहुत सा समय मैंने किसने निकाल दिया सुख सुविधा सम्मान के लिए थीम झपट में कृष्णा में भीतर भीतर क्रोध की अग्नि जल रही है बाहर बाहर क्रोध का ताप हम फैला रहे हैं इसमें बहुत सा समय बर्बाद दर हो गया तो अब जल्दी जल्दी मैं करने लग जाती मैं मन ही मन सोचती कि जाने तो बाहर में डाले जो गया तो गय उसको क्या करे तो कितने आनंद की बात है की वही मनुष्य कामनाओं ऐसी प्रेरित होकर धरती पर पांव रखता है तो धरती धस जाती है वही मनुष्य निष्काम होकर प्रभु प्रेम की लालसा लेकर खड़ा होता है तो प्रेम का सागर लग जाता है क्यों क्योंकि वह प्रेम स्वरूप विद्यमान है उस आनंद की लहरी को आप अनुभव करते हैं किस काल में सिद्धिकाल की चर्चा मैं कभी नहीं करती हूँ सिद्धिकाल की बात तो सिद्ध पुरुष जाने हम और आप तो साधक बन के बैठे तो मैं साधन काल की चर्चा करती हूँ कि आप भी उस आनंद की लहरी को अनुभव करते हैं ये साधन काल का अनुभव है और अपने में मिलाने की कृपा वो जब करेंगे उसके बाद बोलने का समय रहेगा तो बताऊंगी कि कैसा लिखाएगा तो आज को तो इतना ही रहने दिया जाए <coughs> अब शांत हो जाएगी